लालची मोटा बूढ़ा आदमी अमेरिकी लोक कथा पॉल हिंदी विदुषक इसी जमाने में एक लालची मोटा और बूढ़ा आदमी रहता था वो हमेशा खाता ही रहता था उसका पेट कभी नहीं भरता था एक दिन सुबह उठकर उसने सौ बिस्कुट खाए और एक पतीला भर दूध पिया फिर भी वो भूखा ही रहा वो आदमी अपने घर से बाहर गया वहां उसे एक छोटा लड़का और लड़की मिले छोटे लड़के ने पूछा बूढ़े आदमी तुम इतने मोटे क्यों हो मैंने सौ बिस्किट और एक पतीला दूध पिया फिर भी मैं भूखा हूं अगर मैं तुम्हें पकड़ पाया तो फिर मैं तुम्हें भी खा पाऊँ खा जाऊंगा फिर उसने उस छोटे लड़के और लड़की का पीछा किया और उन्हें भी खा गया फिर वो आगे गया जहां उसे एक छोटा कुत्ता मिला छोटे कुत्ते ने उससे पूछा बुढ़े आदमी तुम इतने मोटे क्यों हो मैंने सौ बिस्किट खाए एक पतीला दूध पिया एक छोटा लड़का खाया एक छोटी लड़की भी खाई अगर मैं तुम्हें पकड़ पाया तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा फिर उसने उस छोटे कुत्ते का पीछा किया और उसे भी पकड़कर खा गया फिर आगे उसे एक छोटी बिल्ली मिली छोटी बिल्ली ने पूछा बुढ़े आदमी तुम इतने मोटे क्यों हो मैंने सौ बिस्किट खाए एक पतीला दूध पिया एक छोटा लड़का खाया एक छोटी लड़की खाई एक छोटे कुत्ते को भी खाया है अगर मैं तुम्हें पकड़ पाया तो मैं तुम्हें, तुम्हें भी खा जाऊंगा फिर उसने छोटी बिल्ली का पीछा किया और उसे भी पकड़कर खा गया फिर आगे जाकर उसे एक छोटी लोमड़ी मिली छोटी लोमड़ी ने उससे पूछा बूढ़े आदमी तुम इतने मोटे क्यों हो मैंने सौ बिस्किट खाए एक पतीला दूध पिया एक छोटा लड़का खाया एक छोटी लड़की खाई एक छोटा कुत्ता खाया एक छोटी बिल्ली भी खाई और अगर मैं तुम्हें पकड़ पाया, तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा फिर उसने छोटी लोमड़ी का भी पीछा किया और उसे भी पकड़कर खा गया फिर वो आगे गया जहा उसे कुछ छोटे खरगोश मिले उनमें से एक छोटे खरगोश ने कहा बुढ़े आदमी तुम इतने मोटे क्यों हो मैंने सौ बिस्किट खाए एक पतीला दूध पिया एक छोटा लड़का खाया एक छोटी लड़की खाई एक छोटा कुत्ता खाया है एक छोटी बिल्ली खाई एक छोटी लोमड़ी भी खाई है अगर मैं तुम्हें पकड़ पाया तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा फिर उसने उन छोटे खरगोशों का पीछा किया और उन्हें भी पकड़कर खा गया फिर आगे जाने के बाद उसे एक छोटी गिलहरी मिली छोटी गिलहरी ने पूछा बूढ़े आदमी तुम इतने मोटे क्यों हो मैंने सौ बिस्किट खाए एक पतीला दूध पिया एक छोटा लड़का खाया एक छोटी लड़की खाई एक छोटा कुत्ता खाया एक छोटी बिल्ली खाई मैंने एक छोटी लोमड़ी खाई मैंने कई छोटे खरगोश भी खाए और अगर मैं तुम्हें पकड़ पाया तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा वो तो छोटी गिलरी ने कहा बूढ़े आदमी तो मुझे पकड़ नहीं सकते फिर भी फिर वो गिलरी पेड़ पर चढ़ गई बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ा गिलेरी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ी बूढ़े आदमी ने वहां भी उसका पीछा किया वहां से गिलेरी पास के दूसरे पेड़ पर कूदी उस बूढ़े ने भी दूसरे पेड़ पर कूदने की कोशिश की पर वो थड़ाम से नीचे गिरा और उसका पेट फट गया छोटे लड़के ने कहा अब मैं बाहर हूँ छोटी लड़की ने कहा अब मैं बाहर हूं छोटे कुत्ते ने कहा अब मैं बाहर हूं छोटी बिल्ली ने कहा अब मैं बाहर हू छोटी लोमड़ी ने कहा अब मैं बाहर हूँ छोटे खरगोशों ने कहा अब हम बाहर हैं फिर छोटी गिलेरी ने कहा मैं भी अब बाहर हूँ पर मैं अंदर कभी थी ही नहीं